शीस चढ़ाओ रेणु भीखा रेणु के लागते गगन बजाय बेनु भीखा अपने अनुभव की कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु के चरणों में गया संत चरण में जाए के शीश चढ़ाए रेणु तो पैर छूने का तो मेरा अधिकार ना था सुनते हो भीखा कहता पैर छूने का तो मेरा अधिकार ना था मैंने तो पैरों के नीचे पड़ी हुई जो धूल थी उसे सिर्फ चढ़ाया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 धानी चुनरी पहने धरती करती नव श्रृंगार पगली बदली लुटा रही है मोती धुआंधार पायल बांध जोते मोर उन्हें नचालो रे संग की सखी सहेली पागल गाने वाली हैं और यहां राधा रस भी मद मत वाली हैं छिप छिप श्याम बजाते मुरली कजरी गालो रे उठो दमक कर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 सोचा कि बिल्कुल पिताजी जैसी तस्वीर मालूम होगी पिताजी तो मर भी चुके मगर आज पता चला कि बड़ी रंगीन तबीयत के आदमी थे फोटो उतरवाई सोचा भी नहीं था कभी कि पिता और ऐसे रंगीन तबीयत के आदमी थे पांच दफा नमाज पढ़ते थे हद हो गई जल्दी से खीसे में छिपा ली गई किसी को पता चलना ठीक नहीं बड़ा नाम था उनका बड़े महात्मा थे कोई पता चल जाएगी तस्वीर उतरवाई थी